उपनिषद शांक प्रथम खंड मधु विद्या ओम असोभा आदित्य इत्यादि अध्याय अध्या के आरंभ में पूर्वोत्र ग्रंथ का संबंध बतलाया जाता है अव्यवहित पूर्व अध्याय के अंत में यह बतलाया गया है कि वह यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को जान जाता है उसी धनों का, का, का फलस्वरूप सूर्य महति श्री से दीप्त हो जाता है वह यह सूर्यदेव संपूर्ण प्राणियों के कर्मो का फलस्वरूप है अतः समस्त जीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रय से जीवन धारण करते हैं अतः अब यज्ञ का निरूपण करने के पश्चात में सूर्य की उपासना का जो संपूर्ण पुरुषार्थों से श्रेष्ठतम फल वाली है विधान करूंगी इस उद्देश्य से श्रुति आरंभ करती है आदित्यदि में मधु आदि दृष्टि श्लोक पहला यह आदित्य निश्चय ही देवताओं का मधु है दिलों की उसका तिरछा बास है जिस पर ही वह लटका हुआ है अंतरिक्ष छत्ता है और किरण उसमें रहने वाली मक्खियों के बच्चे हैं था। वा देवमधु इत्यादि देवताओं को प्रसन्न कर, करने वाला होने से वह आदित्य मधु के समान मानो मधु है वसु आदि को प्रसन्न करने में उसकी हेतुता का श्रुति आगे प्रतिपादन करेगी क्योंकि वह आदित्य संपूर्ण यज्ञ का फलस्वरूप है इसका किस प्रकार है बतलाती है यह मधु मधु समान इस का दिलोक ही तिरछा बास, बास, बास कहते हैं क्योंकि दिलोक तिरछा ही दिखाई देता है तथा तो अंतरिक्ष मधु का छत्ता है वह दिलोक रूप बास में लगकर मानो लटकता है अतः तो मधु छत्ते के समान होने के कारण तथा मधुरूप सूर्य का आश्रय होने से भी अंतरिक्ष लोक मधुका छत्ता द्वारा सूर्य की, की जो किरणे है वे निश्चल ही जल है इस श्रुति द्वारा ज्ञान होता है वह अंतरिक्ष रूप शहद के छत्ते में स्थित किरणों के अंतर्गत होने के कारण मधुकरूपी बीजभूत पुत्र मध्यम मधुमक्खियों के बच्चों के समान उसमें निहित दिखाई देता है अतः वह सूर्य पुत्रों के समान पुत्र रूप है। के आदित्य की मधुनाड्य दृष्टि श्लोक तीसरा उस आदित्य की जो पूर्व दिशा की किरण है वे ही इस अंतरिक्ष रूप छत्ते के पूर्वा पूर्व दिशावर्ती छिद्र है रुप ही मधुकर है ऋग्वेद ही पुष्प है वे सोम आदि अमृत ही जल है उन इन रुक, ही इस का अभिताप किया। उस अभितप्त से यश तेज इंद्रिय वीर्य और अन्य रूप रस उत्पन्न हुआ भाष्यर्थ मधु के आश्रयभूत उस सूर्य रूप मधु की जो पूर्व दिशागत किरणें हैं वे ही पूर्व की ओर जाने के कारण इसकी पूर्व मधुनाड़िया है मधुकी नाड़ियों के समान मधु नाड़िया है अर्थात वे मधु के आधारभूत छिद्र है कहाचाए ही मधुकर है वे सूर्य में रहने वाले लोहित रूप मधु उत्पन्न करती है अतः भ्रमरों के समान वे ही मधुकर है जिससे रसो को ग्रहण करके वे मधु करती है वह ऋग्वेद ही पुष्प के समान पुष्प है किन्तु यहाँ ऋग ब्राह्मण समुदाय का ही नाम ऋग्वेद है और केवल शब्द से ही भोग्य रूप रस का निकलना असंभव है अतः ऋग्वेद शब्द से यहाँ रुग्वेद विहित कर्म अभिप्रेत है क्योंकि उसी से कर्म फलभूत मधुरूप रस का निकलना संभव है मधुकरों के समान पुष्प स्थानीय क्या है सोश्रुति बतलाती है वे कर्मो में प्रयुक्त अर्थात अग्नि में डाले हुए सोम धृत एवं दुग्ध रूप रस अग्नि पाक से निष्पन्न हुए अमृत होते हैं अर्थात अमृतत्व मोक्ष के हेतु होने के कारण वे का जल अत्यंत रसमय होते हैं उन रसों को ही ग्रहण कर करके इन इन पुष्पों से रस ग्रहण करने वाले के समान कर इस ऋग्वेद को पुष्प स्थानीय विहित विम को अभिप्त किया अर्थात कर्म में प्रयुक्त हुई इन ऋचाओं ने मानव उनका अभिताप किया शस्त्रादि यज्ञ भाव को प्राप्त हुए ऋगुवादी मंत्रों द्वारा ही किया हुआ कर्म भ्रमरों से चूसे जाते हुए पुष्पों के समान मधु बनाने वाला रस छोड़ता है यह कथन ठीक ही है इसी बात को यह श्रुति बतलाती है उस वेद का कौन सा रस है जो रुग्रूप मधु करके अभिताप से निकला हुआ है ऐसा कहा जाता है उसे यागा कर्म से यश विख्याति तेज देहगत दीप्ति इंद्रिय सामर्थ्य युक्त इंद्रियो के कारण अविकलता वीर सामर्थ्यो, यानी बल और अन्नाद्य जो अन्न हो और खाद्य भक्ष्य हो इसका प्रतिदिन उपयोग किए जाने पर देवताओं की स्थिति हो उसे अन्नाद्य कहते हैं ऐसा रस उत्पन्न हुआ श्लोक चौथा वह यश आदि रस विशेष रूप से गया उसने जाकर आदित्य के पूर्व भाग में आश्रय लिया यह जो आदित्य का लोहित लाल रूप है वही यह रस है यश से लेकर अन्यध पर वह रस विशेष रूप से गया उसने जाकर सूर्य को पार्श्वतः सूर्य के पूर्व भाग को आश्रित किया ऐसा इसका तात्पर्य हम इस आदित्य में संचित हुए कर्म फल संज्ञा मधु को भोगेंगे इस प्रकार यश आदि रूप फल की प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा कर्म किए जाते हैं जैसे कि कृषक लोग धन्यदि की प्राप्ति के लिए कैरिया बनाते हैं श्रद्धा की उत्पत्ति के लिए अब उसे प्रत्यक्ष प्रदर्शित किया जाता है वह निश्चय यह है वह क्या है यह जो उदित होते हुए सूर्य का लोहित लाल रूप देखा जाता है प्रथम खंड समाप्त हो द्वितीय खंड आदित्य की दक्षिणा दिख संबंधी किरणों में मधुनाड्य दिदृष्टि श्लोक पहला तथा इसकी जो दक्षिण दिशा की किरणें हैं वही इसकी दक्षिण दिशावर्ती ने मधुनाडिया है होकर मधुकर पूर्वत मधुकरों के समान है यजुर्वेद यजुर्वेद विहित कर्म ही पुष्प स्थानीय होने के कारण पुष्प है ऐसा कहा जाता है तथा वे सोम आदि अमृत ही आप है श्लोक दूसरा और तीसरा उन इन युजुश्रुतियों ने इस यजुर्वेद का अभिताप किया उस अभितप्त तो यजुर्वेद से यह सत्य इंद्रिया उत्पन्न हुआ उस रसन ने विशेष रूप से गमन किया और आदित्य के निकट दक्षिण भाग में आचरण दिया यह जो आदित्य का शुक्ल रूप है यह वही है उन युश्रुतियों ने ही इस यजुर्वेद को अभितप्त तो किया इत्यादि सब प्रकार से यह सब अर्थ पूर्ववत है यह जो आदित्य का शुक्ल रूप दिखाई देता है वो मधुक है तृतीयाखंड श्लोक पहला था आदित्य की पश्चिम दिख संबंध श्लोक पहला तथा ये जो इसकी पश्चिम ओर की है इसकी पश्चिमी मधुनाडिया है साम श्रुतिया ही मधुकर है साम वेद विहित कर्म है पुष्प है तथा वह सोमादेर उप अमृत ही आप है श्लोक दूसरा उन इन साम ने इस विधित वेद कर्म का अभित किया उस अभित सामवेद से ही यश तेज इंद्रिया उत्पन्न हुआ तीसरा उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और आदित्य के समीप पश्चिम भाग में आश्रय लिया यह जो आदित्य का कृष्ण तेज है यह वही है अर्थ ये प्रत्यंशो रश्म इत्यादि श्रुतियों का अर्थ पूर्ववत है तथा साम श्रुतियों का है यह आदित्य का कृष्ण तेज है चतुर्थ खंड आदित्य के उत्तर संबंध में किरणों में मधुनाड्य दृष्टि श्लोक पहला तथा तो इसकी जो उत्तर दिशा की नाड़िया है वही इसकी उत्तर दिशा की मधुनाड़िया है अथवा सिया ही मधुकर है इतिहास पुराण ही कुशपा है तथा तो वह सोमाधि रूप अमृत ही आप है श्लोक दूसरा इन अथर्व से रस इसका इतिहास इतिहास का उस तक ही तेज अन्य उत्पन्न हुए ने विशेष रूप से गमन किया और आदित्य के निकट उत्तर भाग में आश्रय लिया या जो का अत्यंत रूप है उदंजो रश्म इत्यादि मंत्रों का अर्थ पुर्वत है अथर्वांगीर अथर्वांगीर ऋषि के प्रत्यक्ष किए हुए मंत्र अथर्वांगीर कहना है कर्म में प्रयुक्त तो हुए ही मंत्र मधुकर है इतिहास पुरान है कुछ का अश्वमेध किरणों में मधुनाडित दृष्टि पहला तथा इसकी जो उधरश्मिया है वे ही इसके ऊपर की ओर की मधुनाडिया मधुकर है प्रण रूप ब्रह्म है पुष्प है तथा वह सोम सोमादिप अमृत ही आप है श्लोक दूसरा इन ने ही इस ब्रह्मा ब्रह्मा को किया उस तो ब्रह्मा से ही हुआ उस रस के माध्यमिक शुभ सा होता है इत्यादि का अर्थ पूर्व है अर्थात रहस्यो आदेश है यानी जो लोक द्वारि विधिया और कर्म क्रमांग संबंधी उपासना है वे ही मधुकर है अधिकार होने से प्रणव ब्रह्म अर्थपूर्वत है समाहित दृष्टि पूर्वोत्तर लोहित रूप ही, ही रसों के रस है वेद ही रस ही ये उनके भी रस है ये ही वे मृत्यो के अमृत है वेद अमृत है और ये उनके भी अमृत है महत्थ ये वो पूर्वोक्तरोदिरोप विशेष की रस प्रश्नि कहती है क्योंकि लोगों के कारण है और कर्म भाव को प्राप्त हुए उन रसों के भीत है तथा ये अमृतों के भी अमृत है क्योंकि वेद होने के कारण अमृत है उनके भी ये रोहितादि अमृत रूप अमृत है रसा नाम रसा रसो इत्यादि वाक्य कर्मो की स्तुति है अर्थात इस वाक्य का ऐसा है की जिस के लिए ऐसा अमृत अमृत है उसके किया अखंड छठा प्रथम की उपासना श्लोक पहला इनमें जो पहला अमृत है उससे वसुगण अग्नि प्रधान होकर जीवन धारण करते हैं देवगण तो है न तो खाते हैं और नो पीते हैं वे इस अमृत को देख कर ही तृप्त हो जाते है भाष्यर्थ वहां इनमें जो रोहित रूप वाला पहला अमृत है उसके उपजीवी, उपजीवी अन्य रूप रस उत्पन्न हुआ इस वाक्य से सिद्ध होता है कि वे उसे एक एक ग्रास लेकर खाते है इसका देवगण न तो खाते है और न पीते है इस वाक्य द्वारा प्रतिशित किया जाता है तो फिर वे किस प्रकार उसके भी होती है ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है वे इस उपरुक्त अमृत अर्थात तो रोहित रूप को देखकर कर उपलब्ध कर यानी समस्त इंद्रियों से इसका अनुभव कर द्रुप्त हो जाते हैं क्योंकि दृश्य धातु समस्त इंद्रियों द्वारा उपलब्धि ज्ञान होने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला है किन्तु यह तो कहा गया है कि रोहित रूप को देखकर, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों से उसका अनुभव कर फिर विषयों का विषय कैसे हो सकता है इस पर कहते हैं ऐसी बात नहीं है क्योंकि अन्य इंद्रियों के विषय तो यश आदि है यश श्रोत्र ग्राह्य है चक्षु इंद्रिय का विषय तेज रूप है विषय ग्रहणारूप कार्य से अनुमित होने वाले करणों के सामर्थ्य का नाम इंद्रिय है इंद्रिय का अर्थ बल देहगत उत्साह यानी प्राणवत्ता तथा तो अन्य जिसके आश्रित होकर प्राणादि प्रतिदीवन प्रतिदिन जीवित रहते हैं और जो शरीर की स्थिति करने वाला है वह है इस प्रकार यह सब कुछ रस है जिसे देखकर सब देवता तृप्त होते हैं देवगण देखकर कर तृप्त होते हैं इसका आशय यह है कि इन सबका अपने इंद्रियों से अनुभव करके वे तृप्त हो जाते हैं तथा तो आदित्य के आश्रित होने से वे दुर्गंध आदि देह और इंद्रियों के दोष से भी रहित है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 पुष्प से रूप रूप द्वारा उसका उसका होता होना, उसका होना, होना, आदित्य के रोहित अमृत का पूर्व दिग्वर्ती रश्मि नड़ियों में स्थित होना वसुनामक देवों को भोग्य होना उसे जानने वाले का वसुगण के साथ एकता को प्राप्त होकर अग्नि प्रधानता से उसके आचरित जीवन धारण करना उसे दर्शन मात्र से उसका उसके जानने वालों का तृप्त होना अपने भोगों के समय उस उनका उससे उत्साहित होना और भोगव की समाप्ति पर उदासीन हो जाना जानता है वह भी वसुओं के समान इन सब बातों का उसी प्रकार अनुभव करता है विद्वान किस समय तक उस अमृत के आश्रित होकर जीवन धारण करता है यह बतलाया जाता है, जब तक पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है तब तक वह विद्वान के आधिपत्य और स्वराज को प्रे जब तक आदित्य पूर्व की ओर पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम की ओर अस्तर होता है और तब तक वस् का भूग काल है वह विद्वान उतने ही समय तक वसुओं के आधिपत्य और स्वराज्य को परियेता सब ओर से प्राप्त होता है ऐसा इसका भाव अर्थ है किस प्रकार चंद्रमंडल में स्थित केवल कर्म परायण पुरुष तो का भोग्य होकर रहता है उस प्रकार यह नहीं रहता तो फिर किस प्रकार रहता है इस पर कहते हैं यह तो आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है खंड सातवा रुद्रो के जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमृत की उपासना श्लोक पहला अब जो दूसरा अमृत है रुद्रगण इंद्र प्रधान होकर इसके आश्रित जीवन धारण करते है देवगण न तो खाते है और न पीते है वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं श्लोक दूसरा वे इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और इसी से उद्यमशील होते हैं श्लोक तीसरा वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानते हैं रुद्रों में से ही कोई एक होकर इंद्र की ही प्रधानता से इस अमृत को ही देखकर कर तृप्त हो जाते हैं वह इस रूप से ही उदासीन हो जाता है और इस रूप से ही उद्यमशील हो जाता है इत्यादि श्रुतियों का अर्थ पूर्ववत्त है श्लोक चौथा जब तक आदित्य पूर्व से उदित होता है और में अस्त होता है उनसे दुगुने समय तक वह दक्षिण से उदित होता है और उत्तर में अस्त होता है इतने समय तक वह रुद्रों के ही आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है भाषा तो वह आदित्य जब तक पूर्व से उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है उससे दुगुने समय तक दक्षिण से उदित होता है और उत्तर में अस्त होते बता रहता है इतना समय रुद्रो का भोग काल है अर्थात वसुओ के अपेक्षा रुद्रो का भोग काल दूना है अष्टम खंड आदित्य के जीवन तृतीय अमृत की उपासना श्लोक पहला अमृत है आदित्य गण वर्ण प्रदान होकर इसके आश्रित जीवन धारण करते देवगणना तो खाते हैं नित है को देख ही तृप्त हो जाते है वे इस रूप को ही लक्षित करके उदासीन होते और इसी से उद्यम शूल हो जाते हैं श्लोक तीसरा वह जो इस प्रकार अमृत को जानता है आदित्य में से ही कोई एक होकर वरुण की प्रधानता से इस अमृत को देख ही तृप्त होता है वह इस रूप से उदासीन होता है इसी से उद्योग हो जाता है श्लोक वह आदित्य जितने समय तक जब दक्षिण से उदित होता है उत्तर में अस्त होता है उससे समय तक क्वेश्चन से उदित होता है और पूर्व में अस्त होता रहता है इतने समय तक वह आदित्य के और होता है तो इस प्रकार पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर दूने समय तक पश्चिम उत्तर और ऊपर की ओर सूर्य उदित होता है और इनके विपरीत दिशाओं में अस्त होता है किंतु यह तो पुराण दृष्टि के विरुद्ध है क्योंकि पौराणिकों ने चारों दिशाओं में इंद्र यम वर्ण और सोम की पुरी में सूर्य के उदय और अस्त के काल समान ही बतलाए हैं कारण की मानसोत्तर पर्वत के शिखर पर जो सूर्य का सुमेर के चारों ओर घूमने का मार्ग है वह सर्वत्र समान है यहाँ आचार्यों ने श्री द्रविडा द्रविड़ाचार्य ने इस प्रकार इस आक्षेप का परिहार किया है अमरावती और पुरी का उत्तर उत्तर दूने समय में उद्वास नाश होता है उन पुरियो के निवासियों की दृष्टि में आना ही सूर्य का उदय है और उनकी में चिप जाना ही का है उसी से जाते हुए भी न तो उदित होते हैं और न अस्त ही होते है क्योंकि उस समय सूर्य का किसी की दृष्टि का विषय होना अथवा न होना समाप्त हो जाता है अथ व तथा अमरावती पुरी की अपेक्षा दोनों समय सयमणिपुरी रहती है अतः उसमें रहने वाले प्राणियों के लिए सूर्य माना दक्षिण की ओर से उदित होता है और उत्तर में हो जाता है। बात हम को लेकर कही गई है लेनी चाहिए तथा तो मेरू इन सभी के उत्तर की ओर है जिस समय अमरावतीपुरी में सूर्य मध्यान्ह में होता है उस समय सैय मणिपुरी में वह उदित होता देखा जाता है और वहाँ पर मध्यान्ह होने के बाद में उदित होता दिखाई देता है इसी प्रकार उत्तर दिशा वर्तिन पुरी के विषय में समझना चाहिए क्योंकि उसी की प्रदक्षिणा का चक्र समान है सूर्य रश्मियों के सब और पर्वत रूप परकुट द्वारा रोके जाने के कारण इला में रहने वालों को वह मानो ऊपर की ओर उदित होता और नीचे की ओर अस्था होता दिखाई देता है क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश पर्वतों के ऊपरी चंद्र द्वारा ही प्रवेश करता है इस प्रकार भुगादी के आश्रित जीवन व्यतीत करने वाले देवताओं के पराक्रम की उत्तर उत्तर द्विगुणता का उनके भोग काल के द्विगुण रूप द्विगुण रूप द्विगुणत्व रूप, द्रीगुन तो रूप लिंग से अनुमान किया जाता है रुद्रादि देवता और विद्वानों के उद्यमन और संवेशन समान ही है खंड न के जीवन आश्रय भूत अमृत की उपासना श्लोक पहला तथा जो चौथा अमृत है मृतगण स्वामी की प्रधानता से अधिक प्रदानता से उसके आश्रित जीवन धारण करता है देवगण न तो खाते हैं न तो पीते हैं वे इस अमृत को देखकर कर तृप्त हो जाते हैं श्लोक दूसरा वे इस रूप को लक्षित करके उदासीन होते हैं है और इसी से उद्देशित हो जाता है इस अमृत को है। तो से कोई एक से इस देख कर तृप्त हो जाता है वह इस रूप से उदासीन होता है और इस रूप से ही उत्साहित हो जाता है आदित्य जिस समय तक पश्चिम से उदित होता है उसे दूनी काल तक उत्तर होता है इससे इतने काल तक वह गण के आधिपत्य और संक प्राप्त होता है दशम खंड से अध्यव के जीवन आश्रय है वो तो पंचमुत उपासना श्लोक पहला वह जो पांचवी अमृत है साध्य ब्रह्मा की से उसके आश्रय जीवन धारण करके देवगण न तो खाते हैं न तो पीते हैं इस अमृत को देखकर त्रुप्त हो जाते हैं श्लोक दूसरा वे स्वरूप को लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसी हो जाते है जो इस रूप साध्द, से, को को से उच्चारित हो जाता है दक्षिण में अस्तर होता है उस, उससे बुने समय तक ऊपर के उदित होता है इस साल तक वह साध्य है एकादश खंड लोग भोगक्षयंतर सबका उपसंहार हो जाने पर आदित्य स्वस्वरूप में स्थिति प्राणियों को अपने अपने कर्म फलभोग के लिए अनुग्रहित कर उनके कर्म फल फलभोगों का क्षय होने पर उन प्राणियों का अपने में उपसंहार कर श्लोक पहला फिर उसके पश्चात वह उध्वगत होकर उदित होने पर फिर न तो उदित होता और न अस्त हो ही होगा बल्कि अकेला ही मध्य में स्थित रहेगा उसके विषय में यह श्लोक है अनुग्रह करने के, काल के हो अपने में उदित हो प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए उदित होता है उन प्राणियों का अभाव हो जाने के कारण अपने में ही स्थित हो वह न उदित ही होता है न अस्त होता है बल्कि अकेला अद्वितीय अर्थात निर अवय होकर मध्य में अपने में स्थित रहेगा वहां में जिसका आचरण वसु आदि आदि के समान है है और जो रोहित अमृत भोग का भाजन है ऐसे किसी विद्वान ने से आत्मभूत सूर्य को आत्म रूप से उपलब्ध करते हुए समाहित चित्त हो इस मंत्र का साक्षात्कार कर व्युथान होने पर अपने से प्रश्न करने वाले एक दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार कहा था उसे से जब यह पूछा गया था कि तुम ब्रह्मलोक लोक से आए हो अतः बताओ कि क्या वहां भी सूर्य दिन राते विचरता हुआ प्राणियों की आयु को क्षीण करता है जिस प्रकार की वह यह हमारी आयु को क्षीण करता है तब उसने निम्नांकित उत्तर दिया इस प्रकार पूछे हुए उपरयुक्त प्रश्न के विषय में उस योगी द्वारा कहा हुआ यह श्लोक है यह श्रुति का वाक्य है ब्रह्म के विषय में विद्वान का अनुभव श्लोक दूसरा वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता वहाँ सूर्य का न कभी अस्त होता है और न उदय होता है देवगण इस के द्वारा मैं ब्रह्म से विरुद्ध न होऊं बशर्त जहाँ से जिस ब्रह्मलोक से मैं आया हूँ वहाँ उसमें निश्चय ही यह तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है वहाँ न तो सूर्यअस्त होता है और न कभी किसी भी समय सूर्य कहीं से उदय होता है ब्रह्म लोक सूर्य के उदय और अस्त से रहित है यह बात तो असंगत है इस प्रकार कहे जाने पर वह मानुष पथ करता है हे देवगण तुम हो मैंने जो सत्य वचन कहा है उस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म से ब्रह्म के स्वरूप से विद्ध न हो अर्थात मुझे ब्रह्म की अप्राप्ति न हो मधु विद्या का फल उसने सत्य ही कहा है यह बात श्रुति बतलाती है श्लोक तीसरा जो इस प्रकार ब्रह्मोपनिषद वेद रहस्य को जानता है उसके लिए न तो सूर्य का उदय होता है और नस्त होता है न तो सूर्य उदित होता है और न तो अस्तमित ही होता है बल्कि इस ब्रह्मव्यक्ता के लिए सत्कृत दिवान सर्वदा दिन ही बना रहता है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश रूप होता है ऐसा किसके लिए होता है ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं जो इस उपयुक्त ब्रह्मोपनिषद को जानता है अर्थात जो शास्त्र द्वारा अमृत के साथ वस्तु आदि का संबंध तथा और भी जो कुछ हमने कहा है उसे उसी प्रकार जानता है तात्पर्य यह है कि वह विद्वान उदय और अस्त्रुप काल से अपरिचे नित्य अजन्मा जाता है संप्रदाय श्लोक चौथा ब्रह्मा ने विराट प्रजापति से कहा था प्रजापति ने मनु से कहा और मनु ने प्रजावर्ग के प्रति कहा अपने ज्य पुत्र अरुण उद्दालक को उसके पिता ने इस ब्रह्म विज्ञान का उपदेश दिया था वह यह मधु मधुद्यान ब्रह्म ने विराट प्रजापति को सुनाया था उसने भी इसको मन को सुनाया था और मनो ने एक्ष, एक्ष एक्ष अपनी संतान को सुनाया, इस प्रकार यह विद्या से आई है ऐसा कर, इस विद्या की स्तुति करती है यही नहीं यह मधुज्ञानुण पुत्र उद्दालक को अर्थात यह ब्रह्म विज्ञान पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सुनाया था श्लोक पाछवा अतः इस ब्रह्म विज्ञान का पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को अथवा सुयोग्य शिष्य को उपदेश करे अतः कोई दूसरा विद्वान भी यह उपयुक्त ब्रह्म विज्ञान सबसे प्रिय वस्तु के पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्र को बतावे अथवा जो शिष्य सुयोग्य हो उससे कहे मंत्र चठा किसी दूसरे को नहीं बतलावे यद्य आचार्य को यह समुद्र परिवेष्ट और धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी तो भी किसी दूसरे को इस विद्या का उपदेश न करे क्योंकि उससे यही बढ़कर है यही बढ़कर है इसी और को इसका उपदेश न करें ऐसा ने आचार्यों कर आचार्यों विद्या देकर विद्या सीखने वाले आदि अनेक तीर्थों विद्या दान के पात्रों में से केवल दो तीर्थ ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य के लिए ही आज्ञा है किन्तु इस विद्या विद्या के पात्रों का संकोच क्यों किया गया है इसको बदलाती है यदि इस विद्या का बदला चुकाने के लिए कोई पुरुष इस आचार्य को जल से परिग्रहित अर्थात समुद्र से भरी हुई और धन से से परिपूर्ण संपन्न यह सारी पृथ्वी भी दे तो भी इस वह इसका बदला नहीं हो सकता क्योंकि उस दान से भी यह मध्य विद्या का दान ही बड़ा अधिक फल है ऐसा इसका तात्पर्य है विद्या के आदर के लिए है गायत्री द्वारा ब्रह्म की उपासना। क्योंकि इस प्रकार प्रकार विद्या है, इसलिए उसका अन्य प्रकार से भी वर्णन करना चाहिए। इसी से गायत्री व इत्यादि मंत्र का आरंभ किया जाता है गायत्री द्वारा भी ब्रह्म का ही निरूपण किया जाता है क्योंकि नीति नीति इत्यादि प्रकार से विशेषो के प्रतिषेध द्वारा अनुभूत होने वाला सर्व विशेष ब्रह्म कठिनता से समझ में आने वाला है अनेकों छंदों के रहते हुए भी प्रधानता के कारण गायत्री का ही ब्रह्मज्ञान के द्वारा रूप से ग्रहण किया जाता है सोमा हरण करने से, अन्य छंदों के अक्षरों को लाने से इतर छंदों में व्याप्त रहने से और सभी सवनों में व्यापक होने से यज्ञ में गायत्री की प्रधानता है क्योंकि ब्राह्मण का सर गायत्री ही है इसलिए उपरुक्त ब्रह्म भी माता के समान गुरुतरा गायत्री को छोड़कर से उत्कृष्ट किसी अन्य आदम्बन को प्राप्त नहीं होता क्योंकि उसमें का गौरव प्रसिद्ध ही है, अतः गायत्री के द्वारा है।, है।, है, है।, है और वाक ये सब प्राणी है क्योंकि यही गायत्री उनका गान नामोच्चरण करती और उनकी भय आदि से रक्षा करती है भाष्यर्थ गायत्री वही इस पद में वही शब्द निश्चयार्थक है यह समस्त भूत अर्थात ये जो कुछ स्थावर जंगम प्राणी है ये सब गायत्री ही है वह गायत्री तो केवल चंद्र मंत्र है इसका सर्वभूत होना तो संभव नहीं है अतः वाकबी गायत्री ऐसा कर गायत्री के कारण कारणभूत शब्द रूप वाक्य को ही गायत्री कहती है यह सब भूत समुदाय है क्योंकि शब्द कोई हुई वाक ही समस्त भूतों का गान शब्द यानी नामोल्लेख करती है जैसे यह गौ है यह अश्व है इत्यादि तथा यही तरण रक्षा करती है जैसे इससे मतडर तुझे क्या भय उत्पन्न हुआ है इत्यादि वाक्य से सब और से भय से निवृत्त किए जाने पर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 जिस प्रकार ज्ञान और प्राण के कारण गायत्री का प्राणियों से संबंध है उसी प्रकार भूतों की प्रतिष्ठा होने के कारण पृथ्वी भूतों से संबद्ध है अतः पृथ्वी गायत्री है तीसरा। जो भी यह पृथ्वी है, वह यही है जो कि इस पुरुष में शरीर है क्योंकि इसी में यह प्राण स्थित है और इसी को वे कभी नहीं छोड़ते जो भी वह पृथ्वी गायत्री है वह यह निश्चय ही है यही कौन जो इस पुरुष में भूत और इंद्रियों के सजीव संघात में शरीर है क्योंकि शरीर पृथ्वी का ही विकार है शरीर का गायत्री तो किस प्रकार है सो बतला जाता है क्योंकि इसमें भूत शब्द प्राण प्रतिष्ठित है अतः पृथ्वी के समान भूत शब्द वच्च प्राणों का अधिष्ठान होने के कारण शरीर गायत्री है क्योंकि प्राण इस शरीर का ही अतिक्रमण नहीं करते श्लोक चौथा जो भी इस पुरुष में शरीर है वह यही है जो कि इस में हृदय है क्योंकि इसी में प्राण प्रतिष्ठित है और इसी का अतिक्रमण नहीं करते है ना जो भी इस संज्ञक हृदय है वह, वह गायत्री है किस प्रकार से बतलाते हैं क्योंकि इसी में ये प्राण प्रतिष्ठित है अतः शरीर के समान हृदय गायत्री है क्योंकि प्राण इसका भी अतिक्रमण नहीं करते प्राण पिता है प्राण माता है संपूर्ण प्राणियों की हिंसा न करते हुए इत्यादि श्रुतिया होने के कारण प्राणभूत शब्द वाच्य है लोक पांचवा वह यह गायत्री चार चरणों वाली है और छह प्रकार की है वह यह गायत्र ब्रह्म मंत्र द्वारा प्रकाशित किया गया है वह यह चार पदों वाली और छह छ अक्षरों पदों वाली है तथा वाक्य भूत पृथ्वी शरीर हृदय और प्राण रूप होने से वह षण विधा प्रकार की है वक और प्राण का यद्यपि अन्य अर्थ में निर्देश किया गया है तो भी वे गायत्री के प्रकार रूप से स्वीकृत किए जाते हैं अन्यथा गायत्री के छह प्रकारों की संख्या पूर्ण नहीं हो सकती इसी अर्थ में यह गायत्री सज्ञ ब्रह्म जो गायत्री का अनुगत और गायत्री द्वारा ही प्रतिपादित है ऋचा यानी मंत्र से भी प्रकाशित किया गया है कार्य ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म का भेद श्लोक छठा ऊपर जो कहा गया है उतना ही इस गायत्र ब्रह्म की महिमा है तथा निर्विकार पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है संपूर्ण तो भूत इसका एक पाद है और इसका पुरुष सज्ञक त्रिपाद अमृत प्रकाशमय स्वात्व में स्थित है इस गायत्री संज्यक समस्त पाद विभाग ब्रह्म की उतनी ही महिमा विभूति विस्तार है जितना की चार पाद वाला और छह प्रकार का ब्रह्म का विकार भूत एक गायत्री है ऐसा कहकर निरूपण किया गया है अतः उस मात्र, गायत्री ब्रह्म से परमार्थ सत्य स्वरूप निर्विकार पुरुष निर्विकारयन करने, करने के कारण पुरुष कहलाता है तेज अन्न और अप आदि संपूर्ण स्थावर संघम प्राणी उस इस पुरुष का एक पाद है तथा वह त्रिपाद जिनके तीन पाद हो उसे त्रिपाद कहते हैं समस्त गायत्री रूप पुरुष का पुरुष सज्ञ त्रिपाद अमृत दिवी दुतिमान में यानी प्रकाश स्वरूप स्वात्मा में स्थित है ऐसा इसका तात्पर्य है भूताकाश देहाकाश और हृदयाकाश का अभेद श्लोक सातवा से नववा जो भी यह त्रिपाद अमृत रूप ब्रह्म है वह यही है जो कि यह पुरुष से बाहर आकाश है और जो भी यह पुरुष से बाहर आकाश है वह यही है जो कि यह पुरुष के भीतर आकाश है जो कि हृदय के अंतर्गत आकाश है। वह यह आकाश पूर्ण और कहीं भी प्रवृत्त न होने वाला है जो पुरुष ऐसे जानता है वह पूर्ण और कभी प्रवृत्त न होने वाली संपत्ति प्राप्त करता है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 आकाश आकाश में में सपना देखने वाले को दुख होता है, है है, जीव न तो किसी भोग की इच्छा करता है और न कोई ही देखता अतः सुषुप्ति में उपलब्ध होने वाला आकाश संपूर्ण दुखों का निवृत्ति रूप है इसलिए एक ही आकाश के तीन भेदों का कथन उचित ही है पुरुष के बहिस्थित आकाश से लेकर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 हृदयाकाश शब्द का ब्रह्म पूर्ण सर्वगत है वह केवल हृदय मात्र में ही परिच्छि है ऐसा नहीं मानना चाहिए यद्यपि चित्त केवल में ही समाहित किया जाता है, वह अप्रवर्ती, अर्थात अविनाशी स्वभाव वाला है जिसका कभी कहीं प्रवृत्त होने का स्वभाव हो उसे अप्रवर्ती कहते हैं जिस प्रकार अन्य परिच्छिभूत विनाश धर्म वाले है उसी प्रकार हृदय नहीं है जो पुरुष इस प्रकार उपरुक्त पूर्ण और अविनाशी गुण विशिष्ट को जानता है वह पूर्ण और अ अवर्ति कभी नष्ट न होने वाली श्री विभूति इस दृष्ट गौण फल को प्राप्त करता है अर्थात इसी लोक में यानी जीवित रहते हुए ही तदरूपता को प्राप्त हो जाता है खंड तेरहवा हृदया पूर्व सुशीभूत प्राण की उपासना श्लोक पहला उस इस प्रसिद्ध के पांच देव सुशी है इनका जो पूर्व दिशावर्ती सुशी छिद्र है वह प्राण है वह चक्षु है वह आदित्य है वही यह तेज और अन्नाद्य है इस प्रकार उपासना करें जो इस प्रकार जानता है अर्थात इस प्रकार इनकी उपासना करता है वह तेजस्वी और अन्न का भोक्ता होता है इस तस्य हवा इत्यादि खंड द्वारा गायत्री सजन की उपासना के अंग रूप से द्वारपाल आदि गुणों का विधान करने के लिए यह उत्तर ग्रंथ आरंभ किया जाता है क्योंकि जिस प्रकार लोक में राजा के द्वारपाल उपासना से भेंट आदि देकर अपने अधीन कर लिए जाने पर राजा से भेंट करने में उपयोगी होते हैं उसी प्रकार यहां भी इन उपासना का उपयोग होता है अर्थात उस प्रकृत के इतस्य जिसका अव्यवहित पूर्व में ही वर्णन किया गया है पांच पांच संख्या वाले देह देवसूषि देवताओं के सुशी अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति के द्वारा द्वाराभूत पांच छूद्र है वे प्राणव आदित्य आदि देवताओं से सुरक्षित है इसलिए देवसूची कहलाते हैं स्वर्गलोक के भवन रूप उस इस हृदय का जो रंगसुशी है पूर्वाभिमुख हृदय का जो पूर्व दिशा यानी द्वारा है वह प्राण है जो उस हृदय में ही स्थित है और उसी के द्वारा संचार करता है वह वायु विशेष प्राक अनिति इस व्यपत्ति के अनुसार प्राण कहलाता है उस प्राण ही से संबद्ध और अभिन्न चक्षु है इसी प्रकार वह आदित्य भी है जैसा कि आदित्य निश्चय ही प्राण है, श्रुति से प्रमाणित होता है वह चक्षु, चक्षु इत्यादि वायसने ये श्रुति में कहा है प्राण वायु रूप एक ही देवता एक ही आश्रय में स्थित होने के कारण चक्षु और आदित्य नाम से कहे जाते हैं प्राणय स्व ऐसा कहकर दिया हुआ हैवे चक्षुरादि संपूर्ण इंद्रियों की तृप्ति करता है ऐसा आगे कहेंगे भी वह यह प्राणाख्य ब्रह्म स्वर्गलोक का द्वारपाल है अतः स्वर्ग प्राप्ति की आदित्य रूप से तथा अन्नाद्य रूप से सविता का तेज और अन्नाद्य है इस प्रकार इन दो गुणों से इसकी उपासना करे इससे वह तेजस्वी और अन्नाद्य अन्नाद अर्थातवादि से रहित हो जाता है जो ऐसा जानता है उसे यह गौण फल प्राप्त होता है किंतु मुख्य फल तो यही है कि उपासना द्वारा अपने अधिनय किया हुआ वह द्वार स्वर्ग लोक प्राप्ति का कारण होता है हृदयांतर्गत दक्षिण सूशी भूत ब्यान की उपासना श्लोक दूसरा तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह ब्यान है वह श्रोत्र है वह चंद्रमा है और वही यह श्री एवं यश है इस प्रकार उसकी उपासना करे जो ऐसा जानता है वह श्रीमान और यशस्वी होता है वह शर्त तथा इसका जो दक्षिण है उसमें स्थित जो वायु विशेष है वह वीरवान कर्म करता हुआ गमन करता है या प्राण और अपान से विरोध करके अथवा नाना प्रकार से गमन करता है इस कारण ज्ञान कहलाता है उसे संबद्ध जो स्रोत्र है वह इंद्रिया है था जक ब्रह्म श्री यानी विभूति है श्रोत्र और चंद्रमा क्रमश ज्ञान और, और अन्न के हेतु है इसलिए उनके द्वारा ज्ञान का श्रुित्व माना गया है ज्ञानवान और अन्नवान का यश अर्थात प्रसिद्धि होती है अतः यश का हेतु होने से उसकी यशस्वरूपता है अतः उन दोनों गुणों से युक्त उसकी उपासना करें इत्यादि शेष पूर्ववत है हृदयांतर्गत पश्चिम सूचीभूत अपान की उपासना श्लोक तीसरा, तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान है वह वाक है वह अग्नि है और वही वह ब्रह्म तेज एवं अन्नाद्य है इस प्रकार इसकी उपासना करे जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजस्वी और अन्न का होता है तथा तो इसका जो प्रत्यं, सूशी प्रत्यं, जो प्रत्यंग उसमें स्थित विशेष है वह मलमूत्रादि को दूर करता हुआ नीचे की ओर ले जाता है इसलिए अपान कहलाता है तथा तो वही वाक और अग्नि है क्योंकि इनका उस समि अपान से संबंध है वह यह ब्रह्म है सदाचार और स्वाध्याय के कारण होने वाले तेज का नाम ब्रह्म व्रचस है क्योंकि सदाचार और स्वाध्याय अग्नि से संबंध संबंध है अन्न निगलने के हेतु होने के कारण अपान का अन्नभोक् अन्नभोक्तृत्व स्वीकृत किया गया है शेष अर्थपूर्वत है तरगत उत्तर सूचीभूत समान की उपासना श्लोक चौथा तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान है वह मन है वह मेघ है वही कीर्ति और व्योष्टि देह का लावण्य है इस प्रकार उसकी उपासना करें, जो इस प्रकार जानता है वह कीर्तिमान और व्युष्टिमान होता है तथा तो इसका जो उदंग सुशी चिद्र है, उसमें स्थित हुआ जो वायु विशेष है वह खाए किए अन्न को समान रूप से संपूर्ण शरीर में ले जाता है इसलिए समान है उसी से संबंध रखने वाला मन अंतकरण और वह पर्जन्य यानी देव है क्योंकि विराट पुरुष के मन से अप और वरुण रचे गए हैं इस श्रुति के अनुसार अप जल सम का हेतु है अपने पीछे जो विख्यात होती है उसे कीर्ति कहते हैं जो ख्याति अपनी इंद्रियों से गृहित की जा सकती है उसे यश कहते हैं युष्टि कांति यानी सुंदरता को कहते हैं उससे भी कीर्ति की उत्पत्ति होती है अतः कृति ही है शेष अर्थ पूर्वत है, है, है, है, है मह है इस प्रकार उसकी उपासना करे जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्वी बलवान और महस्वान तेजस्वी होता है तथा इसका जो ऊर्ध् छिद्र है वह उदान है पैर के तलुए से लेकर ऊपर की ओर उत्क्रमण करने के कारण और उत्कर्ष के लिए कर्म करता वह चेष्टा करता है इसलिए वह उदान है वही वायु और उसका आधारभूत आकाश आकाश भी है। वायु और ओज के हेतु हैं, अतः यह उदान सज ब्रह्म ही ओज बल है और महत्ता के कारण मह भी है शेष अर्थ पूर्ववत है उपरयुक्त प्राणादी द्वार पालो की उपासना का फल श्लोक छठा बे ये पांच ब्रह्म पुरुष स्वर्गलोक के द्वारपाल है वह जो कोई भी स्वर्गलोक के द्वारपाल इन पांच ब्रह्म पुरुषों को जानता है उसके कुल में वीर उत्पन्न होता है जो इस प्रकार स्वर्गलोक के द्वारपाल इन पांच पुरुषों को जानता है वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है भाष्यर्थ वे ही ये जैसे कि ऊपर बतलाए गए है पांच सूचियों के संबंध के कारण हृदयस्थ ब्रह्म के पांच पुरुष है अर्थात द्वारों के समान हृदय स्वर्ग लोगों के द्वार है वाकमान और प्राणों के द्वारा बाहर की ओर प्रवृत्त हुए इन्हीं के द्वारा हृदय स्थित ब्रह्म की प्राप्ति के द्वारा रुके हुए हैं। यह बात प्रत्यक्ष ही है कि अजितेंद्रियता के कारण बाह्य विषयों की आसक्ति रूप अनुत से व्याप्त रहने के कारण मन हृदय ब्रह्म में स्थित नहीं होता अतः यह ठीक ही कहा है कि ये पांच ब्रह्मपुरुष पुरुष स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं। अतः अतए जो कोई इन उपयुक्त गुण विशिष्ट स्वर्गलोक के द्वारपालों को इस प्रकार जानता है उपासना करता है अर्थात उपासना द्वारा अपने अधीन करता है वह राजा के द्वारपालों के समान इन्हें उपासना द्वारा वशभत कर इनके निवारित होता हुआ राजा को प्राप्त होने के समान स्वर्गलोक यानी हृदय स्थित ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा वीर पुरुष का सेवन करने के कारण इस विद्वान के कुल में वीर पुत्र उत्पन्न होता है वह पुत्र पुत्रण की निवृत्ति करके उसे ब्रह्मा की उपासना में प्रवृत्त करने का हेतु होता है अतः वह परंपरा से उसकी स्वर्गलोक प्राप्ति का भी कारण होता है इसलिए स्वर्गलोक की प्राप्ति ही इसका एकमात्र फल है तथा वह विद्वान वीर पुरुष का सेवन करने से जिस स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है और जिस स्वर्ग का इसका तीन पादरूप अमृतोक में है इस प्रकार वर्णन किया गया है उसी को अब अनुमापक लिंग द्वारा चक्षु और श्रोत्रेंद्रिय का विषय बनाना है जिस प्रकार की धूमादि लिंग से अग्नि आदि की प्रतीति कराई जाती है ऐसा होने पर ही उपरयुक्त पदार्थ के विषय में यह ऐसा ही है ऐसी दृढ़ प्रती हो सकती है और इसी प्रकार उसका अभेद रूप से निश्चय भी हो सकता है इसलिए श्रुति कहती है मुख्य ब्रह्म की उपासना श्लोक तथा इस लोक से परे जो सातवा विश्व के पृष्ठ पर यानी सबके ऊपर जिन से उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोकों में प्रकाशित हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुष के भीतर ज्योति है इस दिव अर्थात से परे परिंग पद को नपुसिंग में बदलकर परम समझना चाहिए जो ज्योतिदीप्त है है नित्य प्रकाशमान होने से वह ज्योति स्वयं प्रकाश अतः दीपे इस पद से वह मानव दीप्त होती है इस प्रकार कहा जाता है क्योंकि अग्नि आदि के समान उसमें प्रज्वलित होना रूप दीप्ति की कोई संभावना नहीं है विश्वतः पृष्ठेश इसी की व्याख्या सर्वतः पृष्ठ ये पद है अर्थात संसार से ऊपर क्योंकि संसार ही सब है और संसारी ब्रह्म तो एक और है। अरुत्तमेशु इस पद में जो उत्तम न हो ऐसा अर्थ करके होने वाली तत्पुरुष समाज की शंका को निवृत्त करने के लिए उत्तमेशु लोकेशु ऐसा कहा है सत्य लोकादि में हिरण्य गर्भा ब्रह्म समीप रहता है इसलिए उनके विषय में उत्तमेशु लोकेशु ऐसा कहा गया है वह निश्चय यही है जो कि यह इस पुरुष के भीतर है, जो क्रमशः चक्षु और श्रोतरा से ग्रहण किए जाने योग्य उष्णता और उद्दूप लिंग से जानी जाती है त्वचा द्वारा स्पर्श रूप से जिसका ग्रहण किया जाता है उस वस्तु का मानव चक्षु से ही ग्रहण होता है क्योंकि त्वचा तो केवल उसकी दृढ़ प्रती कराने वाली है तथा रूप और स्पर्श ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हृदय स्थित परम ज्योति का अनुमापक लिंग किन्तु उस ज्योति का अनुमापक लिंग तो की को किस प्रकार प्राप्त होता है इस विषय में श्रुति कहती है श्लोक अठवा हृदय <laughs> स्थित पुरुष का यही दर्शनोपाय है कि जबकि मनुष्य इस शरीर में स्पर्श द्वारा उष्णता को जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय है जबकि यह कानों को मुंदकर मूंद कर घोष न और जलते हुए अग्नि के शब्द के समान श्रवण करता है वह यह ज्योति दृष्ट और श्रुत है इस प्रकार इसकी उपासना करे जो उपासक ऐसा जानता है इस प्रकार उपासना करता है बहुत दर्शनीय और विश्रुत विख्यात होता है ये समय एक तह बीजानती इस क्रिया का विशेषण है इस शरीर में हाथ से स्पर्श करके उसे रूप के साथ रहने वाले उस स्पर्श द्वारा उष्णता को जानता है विचार नहीं होता जीवित शरीर को उष्णता कभी नहीं त्यागती जीवित रहने वाला उष्ण ही होता है और मरने वाला शीत होता है ऐसा ही जाना जाता है मरण काल में तेज पर देवता में लीन हो जाता है क्योंकि उस समय पर देवता के साथ उसका अभेद हो जाता है अतः धूम जिस प्रकार अग्नि का अनुमापक है उसी प्रकार उत्तर है।, उस है ऐसा इसका तात्पर्य है तथा यह उस ज्योति की श्रुति श्रवण यानी सुनने का आगे कहा जाने वाला उपाय है जहाँ जिस समय पुरुष इस ज्योति के लिंगों को सुनना चाहता है उस समय करनावपि है यहां शब्द है। क्रिया का है। को इस प्रकार मुंदकर अंगुलियों से बंद कर, के समान निद के समानोष को निद कहते हैं उसके समान शब्द सुनता है तथा नदथु बैल के डकराने के समान और जिस प्रकार बाहर जलते हुए अग्नि का शब्द होता है उस प्रकार के शब्द का अपने शरीर के भीतर श्रवण करता है इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट और श्रुत लिंगयुक्त होने से दृष्ट और श्रुत है इस तरह इसकी उपासना करें, इस प्रकार उपासना करने से वह उपासक चक्षुष दर्शनीय और श्रुत विख्यात हो जाता है स्पर्श गुण संबंधि उपासना से जो फल होता है उसी को श्रुति चक्षुष ऐसा कहकर रूप में संपादन कराती है क्योंकि रूप और स्पर्श ये दोनों साथ साथ रहने वाले हैं और दर्शनीयता सभी को इष्ट भी है इसलिए दर्शनीयता के मिलने से कि इस विद्या का दृष्ट फल उत्पन्न हो सकता है मृदुत्वादि स्पर्शयुक्त होने से नहीं इस प्रकार को इन दोनों गुणों को जानता है उसे इस फल की प्राप्ति होती है स्वर्गलोक की प्राप्ति तो इसका अदृष्ट फल बतलाया गया है यह एवं वेद यह एवं वेद यह द्विरोक्ति आदर के लिए है अध्याय तीसरा भाग एक समाप्त